याद्र रहादुपरत मंस महारा यू या लाघव भया कर्णादिभ्यो रहात मां चिंत्य न कृपयाथा दुर्योधन प्रभृत युर्योधनादीना बहुमतो बहु एवं बहुमतो भूत्वा भूत या लाघव लघु